य्रोत्रेण न श्रृणोती एन स्त्रोत्रद तदेव ब्रह्म विधि नेदम यदि उपास जो कान के द्वारा सुनने में नहीं आता परंतु जिसके कारण श्रोत्र द्वारा सुना जाता है उसी को तुम ब्रह्म समझो न कि उसे जिसकी लोग उपासना करते हैं योत्रेण न शृणती दिग्देवता अधिष्ठितेन आकाश कार्य मनोवृत्ति संयुक्त न करोति लोकः येन विषक लोक यत् यद चैतन्य आत्मज्योतिषा विषयकृत तदेव इत्यादि इदीपुर दिग्देवता से संरक्षित रूप आकाश की कार्य रूप तथा मनोवृत्तियों से जुड़े हुए स्रोत्र के द्वारा लोग जिसका श्रवण या विषयीकरण प्रकाशन नहीं कर सकते जिस चैतन्य ज्योति के द्वारा यह लोक प्रसिद्ध श्रवणेन्द्रिय सुनी जाती विषयीकृत या प्रकाशित होती है उसी को तुम ब्रह्म समझो न कि उसे जिसकी लोग उपासना करते हैं न यणि येन प्राण ये प्रणीयते तदेव ब्रह्म तम विभेदम यदि उपास जिसे घ्राणेन्द्र के द्वारा सूंघा नहीं जा सकता परंतु जिसके द्वारा घ्राणेन्द्रीय सूंघती है उसी को तुम ब्रह्म समझो न कि उसे जिसकी लोग उपासना करते हैं यत् य्राणेन पार्थिवन नासिकापूट अंतरवस्थितेन अंतकरण प्राणवृत्तिभ्याम सहित यत् न प्राणिति विषयी कौती येन चैतन्य आत्मज्योतिषा अवभावस्विषय प्रति प्राण प्रणीयते तदेव इत्यादि सर्वं समानम् पृथ्वी का कार्यरूप रंध्रों में बसने वाला और अंतकरण मन तथा प्राण के वृत्तियों से जुड़ी हुई घ्राणेन्द्र जिसका गंध के रूप में विषयीकरण अर्थात सूंघ नहीं सकती परंतु जिस चैतन्य ज्योति के द्वारा आलोकित होकर घृणेन्द्रीय अपने विषय की ओर प्रवृत्त होती अर्थात सूंघती है उसी को तुम ब्रह्म समझो न कि उसे जिसकी लोग उपासना करते हैं